स्वेच्छा चारू आत्म स्वभाव रखना यही मोक्ष है यही श्रुति का अंत है अनाहत जिनका मंत्र अक्रिया जिनकी प्रतिष्ठा अनाहत मंत्र इन संन्यासियों का मंत्र क्या है इनकी साधना क्या है ऋषि तो कहता अनाहत मंत्र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 उसके कारण और हैं राम राम तो आपको परिचित है लेकिन आपके उपयोग का है या नहीं या आपको परिचित नहीं है और कई बार गलत मंत्रों का उपयोग लोग करते रहते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए क्योंकि हो सकता है उन मंत्रों के उपयोग से उनके भीतर जहां चोट पड़ती हो वो उन्हें कठिनाई में डाले जैसे कि मैं हु आग्रह करता हूं क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा युग कामातुर युग है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 उसे चोट करने की वहां सवाल नहीं है अब वो अनाहत पर चोट करें, अनाहत सोहम अनाहत का अर्थ होता है जो बिना चोट के पैदा हो बिना आहत बिना कित अगर हम दोनों तालियां बजाए तो ये आहत ध्वनि है क्योंकि चोट दो चीजों की चोट हुई तब ये पैदा हुई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 जो ऊर्धम के लिए साधन बनती सन्यासी का मंत्र अनाहत है वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो औठों से बोला जाए क्योंकि जो से बोला जाएगा वो ओठों से गहरा नहीं जाता वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो कंठ से बोला जाए क्योंकि जो कंठ से बोला जाएगा वो कंठ तक ही रह जाता है वो ऐसे मंत्र का उपयोग नहीं करता जो मन से बोला जाए क्योंकि जो मन से बोला जाएगा वो मन के पार नहीं ले जा सकता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 वो जब आप बोल रहे थे तब भी गूंज रही थी लेकिन आपके बोलने में इतनी दबी थी मुल्ला नसरुद्दीन एक संगीतज्ञ को सुनने गया है साथ में उसकी पत्नी है संगीतक बड़े जोर से आलाप भर रहा शास्त्री है। नसरुद्दीन बड़ा बेचैन हो रहा है पत्नी बड़ी आनंदित हो रही पत्नी ने आखिर में पूछा कैसा लग रहा है संगीत अद्भुत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 चलते वक्त ग्रस्त चलने में ही प्रतिष्ठित हो जाता बोलते वक्त बोलने में ही प्रतिष्ठित हो जाता भोजन करते वक्त भोजन करने में ही प्रतिष्ठित हो जाता सन्यासी दूर खड़ा देखता रहता उसकी प्रतिष्ठा अक्रिया में बनी रहती है ही मूव बट रिमेन्स इन टू दी गति करता लेकिन गति मुक्त में ठहरा रहता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 लिंची ने कहा की निश्चित ही क्यूँकी मैंने भी कभी फूल चढ़ाए नहीं प्रतिष्ठा हमारी अक्रिया में वो जो फूल चढ़ाता हूँ सुबह उसमें मेरी प्रतिष्ठा नहीं है मैं खड़ा देखता रहता हूँ कि लिंची फूल चढ़ा रहा ऐसे ही बुद्ध भी खड़े देखते रहे की बुद्ध पैदा हुए कि बुद्ध चले कि बुद्ध बोले की बुद्ध मरे लेकिन प्रतिष्ठा क्रिया में सन्यासी की प्रतिष्ठा क्रिया है करते हुए न करने में ठहरा रहना संन्यास है करते हुए ना करने में ठहरा रहना सन्यास है करने से भाग जाना नहीं क्या बस औ कर सकता तो जब करने से हम भाग ही नहीं सकते तो एक करने को दूसरे करने से भी क्या बदलना है? इसलिए मैं ग्रस्त को भी सन्यासी बना देता हूँ प्रतिष्ठा बदल लो काम बदलने से क्या होगा दुकान न चलाओगे आश्रम चलाओगे क्या फर्क पड़ेगा ग्राहक न आएंगे शिष्य शिष्याए आएंगी क्या फर्क पड़ेगा वो भी कस्टमर्स है इसलिए गुरुओं में झगड़ा हो जाता है किसी का कस्टमर किसी के पास चला जाता बड़ी झंझट आती है, कि ग्राहक छीन लिया हमारा धंधा हो जाए, तो जब कस्टमर्स में ही जीना है तो हर्ज क्या है दुकान पर बैठ सामान ही बेचा तो क्या हर्ज दुकान पर बेचते हुए दुकानदार न रह जाए बस काम करते हुए काम करने वाले न रह जाए अब क्रिया में प्रतिष्ठा हो जाए तो संन्यास ऐसा स्वेच्छाचार रूप आत्मस्वभाव रखना यही मोक्ष है ये वचन तो अपूर्व है अद्भुत इनकंपेरेबल मनुष्य जाति के साहित्य में किसी भी साहित्य में ऐसा वचन खोजना असंभव है स्वेच्छाचार स्वस्वभाव मोक्ष स्वेच्छाचार जिनका स्वभाव है बड़ी कठिन जब किसी आदमी को हमें निंदा करनी होती तो हम कहते हैं स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचारी का मतलब यह होता है कि गया भटक गया न किसी की सुनता न किसी की मानता न कोई नियम न कोई संयम न कोई मर्यादा स्वेच्छाचारी स्वेच्छाचार तो हमारे लिए गाली जैसा है और ऋषि कहता है स्वेच्छाचार स्वस्वभाव स्वभाव ऐसे स्वेच्छाचार में जिसने अपने स्वभाव को जाना वही मोक्ष है वही मोक्ष है। इस पहले सब विसर्जित हो चुका वो अहंकार जा चुका जो स्वेच्छाचार कर सकता था वो अहंकार अब नहीं बचा जो स्वेच्छाचार में उतरने में रस लेता वो जा चुका अब क्रिया में प्रतिष्ठा हो गई क्रिया में रस होता तो स्वेच्छाचार खतरे कर सकता था नेपोलियन से कोई पूछ रहा था कि आपकी दृष्टि में कानून की परिभाषा क्या है हाउ डिफाइन द लॉ नेपोलियन ने कही छोड़ो बेकार लोगों पर कानून विधो पर वो इसका हिसाब लगाते रहेंगे परिभाषा क्या है एसफरदाम कंसन आम द लॉ स्वेच्छाचार का यही मतलब होता है लेकिन नेपोलियन का स्वेच्छाचार और सन्यासी के स्वेच्छाचार में नर्क और स्वर्ग का फर्क नेपोलियन जब स्वेच्छाचारी होता है तो सिर्फ इसीलिए कि वो दूसरे की इच्छाओं को खंडन कर दे तोड़ दे मिटा दे और जो अहंकार कहे जो मन कहे जो वासना कहे जो कामना कहे वृत्तियां कहे वही करे तो नेपोलियन का स्वेच्छाचार पार्श्विक हो जाता है पशुओं जैसा की क्षमता आदमी से ज्यादा नीचे गिरने की नहीं है क्योंकि पशु की क्षमता आदमी से ज्यादा ऊपर उठने की नहीं है आदमी जितना ऊपर उठ उप सकता उतना ही नीचे जा सकता है नीचे और ऊपर जाना समानुपाती होता है जो वृक्ष जितने ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे जाती है जो वृक्ष थोड़ा ही ऊपर जाता है उसकी जड़ें उतनी ही नीचे जाती है वृत की ऊंचाई देखकर आप कह सकते हैं कि जड़ों को कितने नीचे जाना पड़ा होगा अनुपात में होती है ऊपर और नीचे जाने की क्षमता समान होती है क्योंकि पशु ऊपर नहीं जा सकते पशु नीचे नहीं जा सकते तो जब आदमी में वासना होती है कामना होती है वृत्तियां होती हैं अहंकार होता है मोह होता है माया होती है तो स्वेच्छाचार पाप नरक और जब आदमी इन सब से मुक्त हो जाता है तब स्वेच्छाचार ही मोक्ष है तब कोई नियम नहीं बांधते तब कोई नियम अनिवार्य नहीं रह जाते तब कोई मर्यादा नहीं बचती तब तो जो भीतर से उठता है स्पंथ सहज वही आचरण बन जाता है तब स्वभाव ही आचरण है सन्यासी का उठना बैठना बोलना करना सोचा विचारा नहीं है सहज है जैसे हवाएं बहती हैं और पानी दौड़ता सागर की तरफ ये स्वेच्छाचार बहुत और अन्य है अपराधी भी स्वच्छाचारी होता है सन्यासी भी स्वच्छाचारी होता है फर्क एक ही है कि अपराधी स्वच्छाचारी होता है वासनाओं के साथ सन्यासी स्वच्छाचारी होता है वासनाओं से रिक्त वासनाओं के साथ जिसने स्वच्छाचार किया वो नर्क की यात्रा पर निकलेगा वासनाओं से छूटकर जो स्वेच्छाचार में उतरा ऋषि कहता है स्वेच्छाचार स्वस्वभावोक्ष इससे ज्यादा रेवोल्यूशनरी इससे ज्यादा क्रांतिकारी मंत्र नहीं खोजा जा सकता इति स्मृत और यही इस स्मृति का अंत बड़ी अद्भुत बात है यही बस इसके आगे इस स्मृति की कोई भी जरूरत नहीं जो नहीं जा उसे स्मृति की जरूरत रहती है हमें वही याद करना पड़ता है जिसे हम भूल भूल जाते हैं लेकिन जिसका हमें ज्ञान ही हो गया उसे क्या याद रखना पड़ता है चोर को याद रखना पड़ता है कि चोरी करना ठीक नहीं लेकिन जिसकी चोरी ही खो गई क्या उसे यह याद रखना पड़ेगा कि चोरी करना पाप इसलिए कई दफे बड़ी मजेदार घटनाएं घट गट जाती हैं कबीर के घर बहुत लोग आते थे कबीर सबको कहते भोजन करके जाना कबीर का लड़का कमाल मुश्किल में पड़ गया उसने कहा हम कितना ऋण ले हम थक गए आगे नहीं चल सकता आप ये बंद करो कबीर कहते कहा आगे एक क्षण नहीं चल सकता क्या मैं चोरी करने लगू कबीर ने कहा तूने पहले क्यों ना सोचा कहा अद्भुत घटना है ये इतनी अद्भुत घटना है कि कबीर पंथी इसका उल्लेख नहीं करते क्योंकि इसमें तो बड़ा गड़बड़ हो जाए कबीर बोले पागल पहले क्यों ना सोचा अगर ऐसा कोई उपाय हो सकता है तो कमालने का क्या कह रहे हैं चोरी चोरी कह रहा हूं कबीर को स्मरण अब कहा कि चोरी बुरी है कि चोरी बाप इतनी स्मृत ऐसी जगह जाके तो सब स्मृति खो जाती थी। उस लोक की जहां चोरी पाप थी और चोरी ही नियम थी जहां समझाया जाता था चोरी मत करना और चोरी चलती थी जहां चोर तो चोर था ही जहां मजिस्ट्रेट भी चोर था उस जगत से कबीर का कोई नाता ना रहा ना वो आयाम ना रहा वो यात्रा और हो गई कबीर को पता ही नहीं कि चोरी थी पाप कबीर ने पूछा कमाल से कि तू कुछ ऐसा बेचैन देखता है कि क्या कोई गलती बात हो रही कमाल ने कहा तो गई चोरी के लिए कह रहा हूँ दूसरों का सामान उठा ला कबीर ने कहा इसमें मुझे कुछ हर्ज नहीं दिखाई पड़ता दूसरा यानी कौन कमाल <laughs> ने कहा तो परीक्षा लेनी पड़ेगी कमाल लड़का गजब का था उसने कहा ऐसे नहीं चलेगा रात उसने कहा कि चलिए मैं चोरी को जा रहा हूँ आप भी साथ चलिए कबीर उठे और साथ हो कमाल तब तो बहुत घबराया उसने कहा क्या चोरी करवा के ही रहेंगे हद हो गई। अब तो सीमा के बाहर बात चली जा रही है होश में है कि बेहोश है मगर उनका ही तो बेटा था उसने कहा ऐसे न छोड़ूंगा आखिरी छान तक जांच ही कर लेनी जरूरी है जाके सेंध खोदी कबीर खड़े रहे सेंध खोद के कमाल मकान के भीतर घुसा एक गेहूं का बोरा खींच के बाहर लाया कबीर खड़े रहे कमाल ने कहा आप सहारा दें उठाने में मुझे अकेले से ना उठे नहा घुजेंगे परेशानी में पड़ेंगे कह दे कि हम एक बोरा गेहूं चोरी करके ले जा हैं इतनी स्मृतें ऐसी जगह जाकर सब स्मृति खो जाती पर ब्रह्म में बहना ही उनका आचरण है जस्ट फ्लोटिंग इन द डिवाइन चलते भी नहीं तैरते भी नहीं बस उस दिव्य परमात्मा में बहते हैं यही उनका आचरण है आज इतना ही